संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व समंत पंचप तीर्थ कुरुक्षेत्र की महिमा तथा नारद जी के कहने से बलदेव जी का भीम और दुर्योधन का युद्ध देखने जाना ऋषि ने कहा बलराम जी समत पंचम क्षेत्र सनातन है यह प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है प्राचीन काल में देवताओं ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा तो बुद्धिमान महात्मा राजस्वी कुरु ने पहले बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र की जमीन ज्योति थी इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरु क्षेत्र कहा जाने लगा बलराम जी ने पूछा मुनिवरों महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया ऋषियों ने कहा बलराम जी पूर्व में राजा कुरु जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे उन्ही दिनों की बात है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 प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को चले गए बलराम जी इस प्रकार शुभ से ने इस क्षेत्र को जोता था पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएंगे जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा जो सदा यहाँ निवास करेंगे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 यहाँ बड़े बड़े देवता उत्तम ब्राह्मण तथा आदि भी करके उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हैं। तरंतुक से, से यम चक्र तक बीच का जो स्थान है वही कुरु कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक तीर्थ है इसे प्रजापति की उत्तर वेदी भी कहते हैं यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र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 वहा पह उन्होंने मुनियों से पूछा यह सुंदर आश्रम किसका है तब उन्होंने कहा बलराम जी पहले तो यहाँ भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं फिर अक्षय अच्छा फल देने वाली कई यज्ञ भी इस आश्रम पर हुए वाले बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है वह सांडल्य मुनि की पुत्री थी ऋषियों की बात सुनकर बलभद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम में गए वहां के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्भूत स्रोत का दर्शन करके उन्हें बड़ा विस्मयन तीर्थ में जाकर उन्होंने वहां के स्वच्छ शीतल और पवित्र जल में डूबकी लगाई तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया फिर एक रात वहां निवास करते करके वे ब्राह्मणों और सन्यासियों के साथ मित्रा वरुण के पवित्र आश्रम पर गए वह स्थान यमुना के तट पर है सर्वप्रथम उस स्थान पर आकर इंद्र अग्नि तथा अर्जमा बहुत प्रसन्न हुए थे बलराम जी वहां स्नान कर, दान करके ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएं सुनने लगी उसी समय देवर्सिंह नारद जी दंड कमंडलों और मनोहर वीणा लिए वहां उन्हें आते देख उठकर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे ज्यो का समाचार पूछने लगे। ने जिस प्रकार का हुआ था, वह सब त्यो सुना दिया तब बलभ ने दुख प्रकट करते हुए कहा तपोधन उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहां आए हुए राजाओं की क्या दशा हुई यह सब संक्षेप के साथ मैं पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे वहां का विस्तृत समाचार जानने की उत्कंठा हो रही है जी ने कहा, जी, तो पहले ही मारे गए। उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुंच गए भूश्रवा शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओं की भी यही दशा हुई ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं अब जो मरने से बचे हैं उनके नाम सुनिए दुर्योधन की सेना में कृतवर्मा और अश्वर यही तीन प्रधान वीर बचे हुए हैं किन्तु जब सल्ले मारे गए तो ये भी डर के मारे पलायन कर गए उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर कर सरोवर में जा छिपा माया से सरोवर का पानी बांध कर वह उसके भीतर सो रहा था इतने पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जा पहुंचे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 आनंद है वह अन्यत्र कहा मिल सकता है उसमें जो गुण हैं वे और कहा हैं? सरस्वती का सेवन करके लोक में पहुंचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे। सरस्वती सरस्वती सब नदियों में पवित्र है वह संसार का कल्याण करने वाली है सरस्वती को पाकर मनुष्य यहलोक और परलोक में पापों के लिए शोक नहीं करते तदनंतर बारम्बार सरस्वती की ओर देखते हुए बलराम जी